बूढ़ जान सठ छाणु तो ही लागसी अधम पचारयोही अस कही तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गहि सुधारो मारसी मेघनाद छा परा भूमि गुरमित सुर पथार नि जबल दिख रहा अरे मूर्ख मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था अरे अधम अब तू मुझे को ललकारने लगा है ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा जामबुआन ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया बर प्रसाद सो मरय नम राम तब गहि पद लंका पर डहाँ देवर से गरुण पठाओ राम समीप सपद सो आयो किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता तम जामान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया इधर देवर्षि नारद जी ने गरुण को भेजा वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे खगपत सब धर खाए माया नाग बरो माया विगत भय सब हर से बाहि नख धाये की सरसाए चले तमी चर बिकल गढ़ पर चढ़े पराए पक्ष गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़ कर खा गए तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए मेघनाद मेघनादा जागे पिताही भी लोक लाजय तिल तुरत तुरंत गय गिरी बरकंद राम करौ अजय मख असमन धाम यहाँ विभीषण मंत्र विचार सुनहुनाथ बल अतुल उदारा राम मेघनादमख करय पवन खलमाया भी देवसतावन जो प्रभु सिद्ध होय सो पाथ बेग पुण्य जेति न जाने रघुपति अतिशय सुखम ंगदाद कपिना मेघनाथ की मूर्छा छूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया यहां विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभो देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ पवित्र यज्ञ कर रहा है हे प्रभो यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाग, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादी बहुत से वानरों को बुलाया और कहा लक्ष्मन संग जाहु सब भाये करहु विध्वस यज्ञ कर जाए तुम लक्ष्मण मार उड़न ओहे देख सभय सुर दुख यति मोहे मारहु बल बुद्धि उपाय यही सुनु जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे जनन हे भाइयों सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो हे लक्ष्मण संग्राम में तुम उसे मारना देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है हे भाई सुनो उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना, जिससे निशाचर का नाश हो हे जाबान सुग्रीव और विभीषण तुम तीनों जने सेना सहित इनके साथ रहना जब रघुबीर दीधयुसार पाटिन संगक सिज सरासन प्रभु प्रतापर धरन धीरा बोली घन ये विरागी राम ज्योत आजु बधे विनिया तौर सेवक न कह जो सत सतर कर ही इस प्रकार जब श्री रघुबीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है आज मैं उसे मार ही डालूँगा रघुपति चरण नाय सिरम चलत अंगद संग सुभट हनुमन श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नमाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले उनके साथ अंगद नील मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे